रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग उन्नीस सौ छीस सौ उन्यासी तक डॉक्टर बीपी पाल के नेतृत्व में ही भारत में गेहूं पर कृषि वैज्ञानिक शोध दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शोध के सर पर पहुंचा सही मायने में वे भारत की हरित क्रांति के रचिता थे ये बात विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोर्ल से कहा गया है बेंजामिन पीरी पाल एक प्रतिभाशाली आनुवंशिकी विज्ञानी और वनस्पति प्रजनक तो थे ही साथ में वे अद्भुत मानवीय गुणों से भी संपन्न थे एक काबिल वैज्ञानिक हैसियत से, उन्होंने भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को गहराई से समझा प्राकृतिक सौंदर्य और संगीत के प्रति उनमें एक गहरी संवेदना थी पाल एक गर्मजोश और दयालु इंसान थे और अपने साथियों के बहुत प्रिय थे। वे एक गहन चिंतक थे तो दूसरी खूब मजाक भी करते थे अनेक चीजों में उनकी रुचि थी वे उच्च कोटि के चित्रकार थे तथा भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के शास्त्रीय संगीत से उन्हें प्रेम था इतने अलग अलग चीजों में गहरी रुचि रखने के के कारण कुछ लोग उन्हें भारतीय कृषि होमी भावा मानते थे। पाल का जन्म 26 मई 1906 को मुकुंदपुर पंजाब में हुआ था उनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यांमार यानी तत्कालीन बर्मा में हुई जहां उनके पिता चिकित्सा अधिकारी थे म्यांमार में वे सेंट माइकेल्स स्कूल में पढ़े और यहां उन्हें गुलाब के फूलों और चित्रकारी से प्रेम हुआ स्कूल में गुलाब का एक खूबसूरत बाग था एवं उनके कई शिक्षकों की बागबानी और चित्रकारी में रुचि थी पाल अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आते और एक बार इनाम में उन्हें एक पेंट बॉक्स मिला शायद इसी कारण उनमें सारे जिंदगी के लिए चित्रकारी का जुनून पैदा हुआ 1929 में उन्होंने उन्नीस वनस्पति शास्त्र में पूरे के विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए हंटर पदक जीता इसके बाद वे कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने उन्नीस में पीएचडी पूरी की रोलेंड बिफिन और फ्रैंक फ्रगलेडो के मार्गदर्शन में संपन्न उनका शोध प्रबंध आज भी एक क्लासिक माना जाता है, जिसमें उन्होंने पहली बार गेहूं की संकर प्रजातियों की संभावनाओं को उजागर किया उन्नीस में ही उन्होंने बिहार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तत्कालीन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया। तैतीस में पदोन्नति के बाद वे वहीं इंपीरियल इकोनॉमिक बॉटनिस्ट बने 1936 के भूकंप में पूा इंस्टीट्यूट बुरी तरह ध्वस्त हो गया और उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया तब पाल भी दिल्ली आ गए